भगवान को काना कारण हैं देखो थोड़े ही मा सब कहा सुनता मन सिकलाई मैं मोर तोड़ते माया बसती मे जीवन जा लग मन जाई सब माया जानो बाई करो विद्या एक दुष्टि सह सुख रूपा जादशी परा भव रूपा तरह सही जल सुन बस जाती नहीं जलता जान मान जाए कहुनाई ब्रह्म समान सब माही गलियतापोस्रागे गुण सम सिद्धीन गुण त्याग मायावी स नयाको जानक सो जीव परे परें परें माया परें, तरहें परें, तरहें दे दे थीर थीर जब लक्ष्मण जी तो ने ये प्रति किए तब भगवान ने सावधानी पूर्वक लक्ष्मण की सब बातों को सुना <coughs> सुन करके फिर कहा कि अच्छा अगर तुम ये सब कुछ हो तो हम बताते हैं तुमको <coughs> लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो तुमको तो बहुत बताने की जरूरत नहीं तुम बहुत कुछ तो समझ जानते तमाम विस्तार करने की कोशिश कर इसलिए थोड़े न सब कहा उठाई थोड़ी सी बात में बताने को है स्वयं तुमको बताए देते हैं बाकी की तुम सब जानते ही है इससे ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति को कुछ न मालूम हो उसी तो बहुत बताना पड़ता है बार बार भी बताना पड़ता है लेकिन जो पहले से जानता है समझता ही है तो उसको जहाँ कहीं थोड़ी सी क्रम कहीं उसके समय में होगा डर की बात का बस तो को ठीक ठिकाने कर दिया बस काम खत्म हो गया जाए बागन शांति का इसलिए भगवान कहते हैं संक्षेप में हम तुमको बता देते हैं हम समझ जाओ और यही बात हो रही मैं सब कहा बुझाई बुझाना के माने है कि तो बुझ तुम्हारा जो प्रश्न जला तो तुम्हारा जहां उत्तर आएगा कहाँ बुझ जाए बुझ जाए बने तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा और तुम तो इतनी संक्षेप में कहेंगे लेकिन तुम्हारा प्रश्न पूरा हो जाएगा प्रश्न नहीं रह जाएगा संक्षेप में लिखना संक्षेप में नहीं कहेंगे तुम्हारा प्रश्न का प्रश्न बना प्रश्न तुम्हारा समाप्त भी हो जाएगा योजना के माने है समझ <dorans> में आ जाएगा तुम्हारा जो शंका है समाप्त हो जाएगी इसकी से मालूम हो जाएगा ये तो अपनी ओर से करेंगे लेकिन तुमको क्या करना चाहिए कि सुनो तो सुनऊ मत मन चित लाई लेकिन तुम जो हो तीन बातों की तरफ ध्यान देना सुना कैसे जाता है इसमें ही भगवान ने बता दिया कि सुनने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए मन लगाना चाहिए और चित्त लगाना चाहिए अंकाकरण की चार व्यक्तियाँ हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान तो कहते हैं अहंकार को तो लाना नहीं हैं उसको तो देना छोड़ हैं और बाकी जो मन बुद्ध जो चित्र बचे उन तो सबको हम जो कोई बताते हैं उसको समझने में लगाना तो देखो इसमें कैसे सुना जाता है वो कितनी बातें भगवान ने बता दिया अगर सुनने का विधान ये कोई अपनाएगा तो उसमें कहा हल होंगे तो ये अध्यात्म विद्या समझ में भी आएगी और जो सुनने ही नहीं जानता जो सुना कैसे जाता है तब तो जो सुनने ही नहीं आता तो सुने से क्या सुना न सुना बराबर इसलिए अध्यात्म विज्ञान में बहुत बातें बताई जाती हैं, ज्ञान और भक्ति ये सब तो बताई जाती हैं, उनके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि प्रश्न कैसे करो और जो प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिले तो उसको सुनो कैसे ये बताना पड़ता है और ये आवश्यक ये संसारी बातें तो है नहीं कि जैसे चाहे जैसे सुन लिया और जैसे चाहे जैसे पूछ लिया ये तो आध्यात्म जब तक डिसिप्लिन एक उसकी व्यवस्था है जब तक ये व्यक्ति उसको पालन नहीं करेगा तब तक उसका खुद ही देखने में नहीं आएगा अब बताने वाला व्यक्ति तो चाहे तरह परिश्रम करके और चित्त सफाई से बहुत स्पष्ट रूप से चाइन तक होते लेकिन सुनने वाला सुन ही नहीं करता कुछ धारण ही न करे उसको तो बताने चाहिए अपने यहाँ शासनों में ऐसी भी व्यवस्था है जहां पर यह भी कहा गया है कि प्रश्न करता ये जो सही ढंग से प्रश्न ना करे तो उसका उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति बात दे देंगे उत्तर भी कह सकता है कि हम नहीं जानते भी कह सकता है, हम नहीं बता सकते या हम नहीं बताएंगे मेरे प्रश्न का उत्तर बताने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है बोल सकता है या वो सकता है सौम्यता आ जाए थोड़ी सी तो ऐसे भी कर देखा जाएगा अभी तुम्हारा प्रश्न है फिर अभी उसके ऊपर विचार करेंगे अभी रहने दो पर देखा जाएगा समय आएगा तो कभी उसके ऊपर प्रश्न करेंगे विचार करेंगे अभी रहने दो उपनिषदों में देखते हैं कि के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान सीखते हैं सभी उपनिषदों से बात की सकता है और प्राय उपनिषदों में इस प्रकार का है कि जैसे ही कोई उनके आश्रम में ऋषि आश्रम में कोई तो गया और उसने ऋषि को प्रणाम किया तुगुण किया और उसने प्रश्न किया तो ऋषि ग्रंथ कह देखा कि हाँ बताएंगे अगर हम जानते होंगे तो तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देंगे लेकिन लेकिन तुम अभी रहो किसी आश्रम में रहो उस दिन सेवा कार्य करो तो देखा जाएगा बहुत बार यही बात आ इंद्र जैसे लोगों को ब्रह्मा जी के आश्रम में अपने गुरु के पास वर्ष रहना पड़ा उसके बाद उन्होंने उनको तीस बत्तीस वर्ष के बाद थोड़ी सी बात फिर तीस बत्तीस वर्ष तक उनके रहकर के आश्रम किया फिर थोड़ी बात बता फिर तीस बत्तीस वर्ष उनके आश्रम में रहे तो फिर थोड़ी सी बात बताई ऐसे करते <kough> माने ऐसा क्यों न है? ऐसा नहीं तो उनको अपने ज्ञान पर अपराधिमानता छपाये रखते हुए तो इसको हैरान करो तो बहुत दिन तक के बाद तब बात बताएंगे ये प्रयोजन नहीं था उसके बताने का इसका कारण ये कि व्यक्ति उस ज्ञान को गठन करने की सामर्थ्य तो प्राप्त करे मोटिवेट तो हो उस प्रकार तो के मन में शांति आवे दुष्काम आवे अब वो जहाँ से अपने आया है वहां से अपने घर के कार्यो को उन लोग बार बार उनकी शक्ति याद आती है वो काम छोड़े आए वो काम छोड़े आए ये बन गया होगा वो बन गया होगा ऐसा होगा तो क्या होगा वैसा हो, हो ये सब बातें जब तक मन बुद्धि में उसके घिर रही है घूम रही है तब तो तक आध्यात्म विद्या की चर्चा क्या करना जो सुनेगा वो मन बुद्धि चित्र लगा कर थोड़े सुने पा रहे आधा सुनेगा नहीं सुने सुने सुने जब देख लिया सब तक होकर के बैठा हुआ है जैसे अब उसको कहीं उसने घर की याद ही नहीं आती बिल्कुल शांत हो गया है तब कहीं की हाथ ठीक है अब तुम सुनने लायक हो तो बैठो बताती हैं तुमको तुम। ये बात और ज्ञान की और भक्ति की जो बात ऐसी है कि उसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को बता दिया कि देखो तुझे ये ज्ञान है ये ये भक्ति है जो कुछ बता दिया तब तो व्यक्ति ने सुन लिया सुनकर जाकर के फिर करने लगा ऐसा तरीका नहीं इसका तो ये है कि अगर ज्ञान बता दिया तो ज्ञान हृदय में पहुंच करके वो अपना कार्य प्रस्ताव प्रारंभ कर दे उसका ज्ञान नाश करके संसार का विनाश करके उसका जीवन को आनंदमय सत्कार बना दे तो वो ज्ञान इसलिए ऐसा प्रभावकाली ज्ञान हो ऐसी प्रभावकाली गलती हो तब होगी जबकि उसकी भावभूम तैयार हो सही भावभूम तैयार नहीं होगी तो फिर ज्ञान उस वर्ष से प्रणमी जामा सब जानते अगर चित्र की धूल तैयार नहीं है ज्ञान के लिए भक्ति के लिए तो उसमें चाहे जितना ज्ञान घूमते रहो चाहे जितनी भक्ति बैराज की बातें करते रहो चित्र के ऊपर कोई असर नहीं और तो जब कोई असर नहीं तो उसका कोई फल भी देखने में नहीं आया वैसे ही तो वैसे चित्र बना वही मानसिक विकास बने हुए हैं वही काम के उदारी बने हुए हैं वही अंकार बना हुआ है वही शिकायतें बनी वही परेशानियां हैं वही शांति बने हुए ऐसी अवस्था में होता क्या लोग ज्ञान की और निंदा करने लगते हैं अरे हमने सब ज्ञान सुन लिया उससे कुछ नहीं होता दुख तो बने ही रहता महत्व तो बने ही रहता ज्ञान निदान से कुछ नहीं होता मस्ती मस्ती से कुछ नहीं होता ये यह भूमिका निर्णय और लोग बंद निकाल लेते हैं तो ये भी मुंशीदारे इसके रामचूर्त मानस के प्रारंभ कह चुके हैं <स्थिया> कि जो लोग एक तो पहले ही इस ज्ञान और भक्ति को के सरोवर के पास इस नदी के पास जाते नहीं लोग होगा और जाते भी है तो जरता जाओ उनको जरका रोटी चारा लगता है जरता जैसे व्यक्ति को नदी के किनारे जाओ और ठंडी हवा लगे और कुरी आने लगे बड़ी सर्दी लगने लगे तो कहेगा कि थोड़ा जल्दी के छड़क लो स्नान स्नान न ना करो सब्जी में कौन खाने को बिकल मुझे बड़ी सर्दी बस वही से चलाए इसी प्रकार से जिनकी की बुद्धि जड़ है जड़ के उसमें कुछ असर नहीं करता जिसे जिससे दूसर भूमि कुछ असर नहीं करता नीचे बताई नहीं ऐसी करके जिनकी की चित्त जो भूमि बिल्कुल जड़ है उसमें चाही तरह जान लारो चाँजनी बत्ती उसमें कोई स्थित नहीं होती कोई इसका प्रभाव भी देखने में नहीं आता इसका नाम जड़ता है तो ऐसे करके हो जाता ना तो ये सब जो है वो ये भी बताना पड़ता है कि पहले चित्त की भूमि बंजा करो तो ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है भक्ति की बातें ज्ञान की बातें ऐसे नहीं है कि बताते रहो बताते रहो तब दसवीं साल बताओ पचास साल बताओ तब वो ज्ञान पूरा होगा अरे ज्ञान तो थोड़ी सी बात है <laughs> ज्यादा की बात है <laughs> लेकिन लेकिन ज्यादा देर जो लगती है वो चित्र की भूमि तैयार करने में ऐसी खेती है जैसे खेत तैयार करो तो उसके खुदाई जुटाई उसमें खाद डालना बार बार उसको जोतना उसके जैसे घास खा है उसमें सब उसको सफाई करना इसमें तो लग जाएगा बर्तों वर्तों लग जाए इस को तैयार करते हुए लेकिन उसके बाद जहाँ तैयार हो जाए थी होम सही ठिकाने आ गई वैसे ही ज्ञान कर दीजिए पढ़ते हुए सरकार देता है कि उसका फल दिखाई देता है तत्काल का प्रभाव दिखाई देता है इसलिए ज्यादा समय जो है वो ज्ञान के प्राप्त में या भक्ति के प्राप्त में नहीं लगता ज्यादा लिखता तैयारी में लगता है तो इसके लिए तैयारी अब किसी व्यक्ति को पहले से इस प्रकार की योग्यता हो किसी की धूम पहले से तैयार हो कि मन बुद्धि और चित्र लगा करके वो सुन सके तो तो लाभ दिखाई देगा संघ सैफ को सभी समझ में आ जाए अभी तीनों में लगाने के माने क्या है कि कि मन लगा कर तो सुनने के माने जब सब को जानते हैं जब कोई सुनता है कोई व्यक्ति तो, तो आधी बात सुनता है आधी बात नहीं सुनता बीच बीच में कुछ बातें तो सुनाई जाती हैं, सुन जाती हैं, और कुछ बातों के बीच में मन नहीं और चढ़ जाता कोई व्यक्ति स्मरण करके देखे तो घंटे भर में घंटे भर की तीन बातें हुई सात मिनट की बातें कोई नहीं सुनता कोई आधे घंटे की बात सुनता है कोई पंद्रह मिनट की बात सुनता है कोई दस मिनट की बात सुनता है पर बाकी कुछ न कुछ अपने और मन की गाथाएं चलती रहती हैं मन की उद्योग चलती रहती है डर लगा रहता है ये तो बने की श्रवण करके ही अश्रमण होता है एब्सेंट माइंड भी शुरू तो कहते हैं फिजिकली तो प्रियंट है बैठे हुए हुए और सुन भी रहे हैं ऐसा लगता है कि बैठे हैं सुन रहे हैं ऐसा सब दिखाई देता है, है। लेकिन सुन नहीं रहे कभी कभी तो यहां तक होता है कि सुनने वाले सुनते हैं और सुन करके जो कुछ बात हुई उसको सुन करके मुस्कराते हुए इससे लगता है कि हाँ इनको सुन इन्होंने और उससे सुन करके इनके मन को प्रसन्नता भी हुई है अच्छा भी उनको लगा है इसके मैंने समझ गए हैं तो ऐसा भी लगता है लेकिन मुस्कुराते हुए भी नहीं सुनते हैं माने उनका मुस्कराना जो है वो केवल छल मात्र होता है ऊपर ऊपर से दिखाते नहीं हम सुन रहे अजीब अजीब बात है जब हम अनुसंधान किया गया खोज किए गए तो कहां कहां तक क्या बातों को पता चलता है ये अजीब अजीब बात मुँह बाहर हस रहे हैं तो सिंपरी मुंह बास न हसी की कोई बात है और न कोई मन में प्रसन्नता है न कोई बात समझ सुनना है मुंह फैलाए सुनने के साथ में ये भी कहते हैं कि इस व्यक्ति को बुद्धि भी लगानी चाहिए सुनने के माने नहीं कि जो बात सुनाई पड़ रही है सुन रही अरे मान लो कदा कोई व्यक्ति कहे की नहीं भाई हम तो पूरी बात सुनते हैं सुनते हो तो बहुत अच्छा कष्ट समाज की बात है लेकिन आप सुनने के बाद में उसके ऊपर अपनी बुद्धि भी लगाते रहो मैंने विचार भी करते रहो विचार भी करते रहो कि पहले जो हम समझ रहे थे वो ठीक था कि जो आप हम समझने में जो सुनकर के बात आई ये भी थी बात ठीक है और अगर ये बात ठीक है तो कहां से ठीक है मैंने बुद्धि भी माने विचार सुनने के साथ साथ विचार भी और विचार करके इस बात का भी निर्णय करते सुनते ही बीच में कि ये बात पहले हम नहीं जानते थे ये बात अब हम जान गए और ये ज्यादा काम की बात है ये हमारे जीवन के लिए ज्यादा उपयोगी बात है इसलिए इस बात को तो हमें अपने क्षेत्र में धारण करनी चाहिए और इसकी विपरीत जो पहले हम समझते थे वो गलत था इसलिए उसको अब छोड़ देते उसके स्थान इस बात को तो हम ग्रहण कर देते हैं इतना काम जो है व्यक्ति को विचार पूर्वक बुद्धि लगा करके ही करना चाहिए और अगर सुन तो दिया आपने सब लेकिन कहा कि जो हम पहले समझ रहे थे वही सब ठीक है ऐसे तो सुनने की तमाम बातें आती रहती हैं, आने दो जाने दो आने दो जाने दो और हमारी जो बुद्धि जहां है उस बुद्धि को वही रहने दो तो ये सुनना नहीं था सुनते सुनते बुद्धि में परिवर्तन आना चाहिए व्यक्ति के कन्विंशन बदलने चाहिए धारणा बदलनी चाहिए मान्यताएं बदलनी चाहिए ये मान्यता बदली तो नो तो उसने सुना और मान्यता बदली नहीं जैसे कि कैसे बने रहे तो वही क्या कर बात अगर मान लो कोई सात साल बात कर, दो साल तक अहंकार किस त्याग की बात कही जाए कि अहंकार दीजिए ये दोष है अहंकार नहीं करना चाहिए करता भाव अपने आप को नहीं दिखाई दे मैंने ये किया मैंने ये किया मैं जानता हूं इस प्रकार का अहंकार जो दोषपूर्ण दोष पूर्ण से त्याग देना चाहिए खूब सुना कहा कि तुमने सुना क्या खुद सुना अहंकार के दोष है क्या दोष लेकिन अहंकार को त्यागने को तैयार नहीं वो कहता बिना अहंकार रहे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा सब बातें एक किनारे लेकिन एक बात एक किनारे कि जब तक अहंकार अभी होगा हमारी इज्जत करते हैं जब अहंकार नहीं होगा हमें तो इज्जत कौन करेगा इसलिए अहंकार में लाख दोष हो वो हमने माने लेकिन एक सबसे बड़ा दोष जो अहंकार का है वो ये है इसी के बल पर हमारी इज्जत होती है इसलिए अहंकार कर्मचारी भी नहीं सबको तो सुनते रहो साल तो साल तो साल हो रही तू मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुना अगर किसी में परिवर्तन नहीं आया उसमें कोई चेंजेस व्यक्ति के जीवन में नहीं आए कमीशन नहीं बदले तो उसने नहीं सुना अगर किसी व्यक्ति को शंकार हो कि हमें ये बात नहीं सुनना हमने देखा कि अहंकार में बहुत दोष हैं इसे छोड़ देना चाहिए लेकिन अहंकार में कुछ हमें गोल भी दिखाई देते हैं आपका क्या ख्याल है बताइए बस में कर है जो ग्रो दिखाई दे उनके संबंध में विचार करो लेकिन उसका विचार न करो गुरु को वो मानते रहो अपने मन से अहंकार दोस्तों को जानने लिखा फायदा हो तो उन था था था। जब आपको वो दिखाई देता है उस अहंकार का आज धारण किया हो उसे छोड़ने के तैयार नहीं हो तो मैं कहीं दबाव सुनूंगा ये उदाहरण की बात बता रहे इसी प्रकार से अनेक बातें और भी हैं उनमें से कोई भी बात हो सुनने के बाद व्यक्ति की बुद्धि बदलनी चाहिए इसलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि लगाओ मत किसी मैंने बुद्ध विचार कर अपने आप में परिवर्तन ला ऐसी करके फिर तीसरी बातें चित्त की सुनते समय चित्त भी लगा कभी कभी यही बोलते हैं, कहा करते हैं कि मन लगा के सुनो तो कहते हैं, तो ये भी कहते हैं कभी कभी कि चित्त लगा के सुनो व्यवहार में ये बोला जाता है। तो चित्त लगा के सुनने के माने ये है कि तो जो कुछ हम सुने वो हमारे चित्र में संग्रहित हो ऐसा नहीं कि दो दिन के बाद चार दिन के बाद उसको जब याद करें तो याद ही नहीं आता इसके मैं चित्र में लगा दू जो बात चित्र में ठहर जाएगी वो स्मरण रहेगी और चित्र में ठहरी हुई बात व्यक्ति के चरित्र में पर बन लाएगी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का व्यवहार और चरित्र कैसे चलता है चित्र में जो बातें बड़ी होती है उसी सुष व्यवहार चलता है उसी सुष के कार्य जाता है से चलते हो इसलिए जीवन का रूपरेखा बदले व्यवहार बदले व्यक्ति कि अन्य लोगों के साथ में प्रतिक्रियाएं बदले, इसके लिए आवश्यक है कि चित्त बदले चित्र में जो कुछ हमारी धारणाएं भरी हुई है, बैठी हुई हैं उसमें फैलोक आया होता है तो देखो अब स्वयं विचार करके देखो कि सुनने में ये सब बातें कितनी उपयोगी है नाकर जब सुनेंगे और उसके ऊपर फिर विचार भी करेंगे और जो उसमें सत्यता दिखाई देगी उसके अनुसार स्वीकार भी करेंगे पुरानी बातें जो धान बातें समझे हुए उनको अपने मन से निकाल देंगे और फिर उन बातों को जो नया ज्ञान ग्रहण किया है उसको अपने चित्र में स्टोर कर लेंगे और उसको फिर तो जब स्टोर रहेगा उसमें रहेगा तो आगे काम भी देगा लोग बात कहते हैं हम बैठते हैं तब तो ऐसा लगता हमारे समान ज्ञानवान कोई नहीं और कोई त्रगुण हमारे अंदर नहीं नकाम, काम न क्रोध न लोग न अंकार न कोई भय न कोई चिंता सब बिकास लेकिन उसके बाद जैसे हम व्यवहार में जाते हैं तो देखते हैं कि फिर वही बात है वही अंतर आ गया फिर वही, गया, वही, गया, वही आ गया फिर वही जगह खड़ा हो गया फिर वही अशांति आ गई ऐसा क्यों होता अब करके देख लो कि जो सुनी हुई बात है वह चित्र तक नहीं पहुंची तो यही खड़ा हो सुने और बुद्धि में लाने और चित्त तक उसे पहुंचा दे और चित्ती के माने तो जो कुछ हमारा ज्ञान है वो उसमें सुरक्षित भाग हुआ है वो स्थान चित्त है दूसरे प्रकार ये कह कर सकते हैं सुनते सुनते के माने ये वार्थनाओं का स्टोर है ये हमारे विचारधारा वासनाएं संस्कार यही सब हमारे बदल जाए हमारी धारणा बदल जाए वार्थना हमारी बदल जाए ये सब जब हो जाएगा जब हम जीवन बदलता दिखाई देगा अब देखेंगे कोई व्यक्ति पहले हम जैसे बहुत से इतिहास आपको देखने आते हैं बहुत से लोगों में बड़ा परिवर्तन हो गया गौतम बुद्ध को एक अंगुली मान मिला दा, डाकू उसने फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की संघ में आ गया डाका का उसने सब छोड़ दिया और उसका जीवन ही बदल गया कहा लोगों तो को मार मार करके क्रूरता के साथ में उनकी उंगलिया काट काट करके उसने माला बना रखी थी अपने पहनता था और इस बात का बड़ा अहंकार था कि मैंने कितने लोगों का को माफ किया और कितना लोगों को हनन कर दिया और मैं कितना शस्तकाली हूँ एक बात वहाँ थी और वहाँ से उसके बाद जीवन ये हो गया उसका की वो सब लोगों की सेवा करने में लग गया प्ररोपकार लग गया घर बार-बार जा जा करके लोगों की जांच के आवश्यकता थी उनकी आवश्यकता उनका अच्छा जीवन हो वाल्मीक का जीवन देखो कहाँ का डालने वाले और कहा स्त्रियों के सप्तियों के संपर्क में आए तो उनका जीवन बदल गया भगवान का नाम जाप जपा जस्ते जैसे भाई ब्रह्म समाज हूँ बाल्मीक जो ब्रह्म समाज में मैं ब्रह्मस्त्रियों की कोर्ट में आगे हो और इतने ज्ञानवान हो गए इतना अरोकार का कार्य किया ऐसा सुंदर जन रचना की ऐसे ज्ञानी हो गए ऐसे मान कृति हो गए तो जब ये जीवन में इस प्रकार का कन्वर्धन आ गए तब तक व्यक्ति सुना तब तक तो तुम्हें कुछ सीखा तब तक तुम्हें कुछ जाना और जैसा जैसे अगर बाद में डाटा बैठे डालते रहते तो तब तेषि आये हो कोई आये हो क्या कर रहा हूं क्या सीखा इसलिए तीन बातें सुनने के लिए भगवान कहते हैं कि इन तीनों को लगा करके सुनो अहंकार पत्र लो अहंकार पत्र निकालो और उसके स्थान पर मन लगा करके बुद्धि लगा करके सीखो सीख करके अपने चित्त में धारण करो और मजबूती से उसे पढ़ो अब इसलिए और जो व्याख्या है सप्ताह की बातें हैं उनको अच्छी तरह से समझनी होगी इसलिए बात विकल्प अब एक नान्यापृहारभुपते जयस्म सत्यं बदामनकलात्मात्रि प्रयक्ष काम आयु तम कुरान श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय